अथर्वेद का अभी तक आपने शुक्ल यजुर्वेद का सामवेद का कृष्ण यजुर्वेद का और अब अथर्वेद का पढ़ने जा रहे ईशा राष्ट्रपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का था कार्व शाखा का भाष्य आपने पड़ा। और मंत्र भाग का था ये तीनों परिषद पढ़े वह सामवेद का तलवाकार शाखा की थी और ब्राह्मण भाग का था तरंतर कथोपरिषद पढ़े थे जो कि कृष्ण यजुर्वेद का है कथ शाखा का ही और ब्राह्मण भाग अब जो पढ़ने जा रहे हैं यह प्रश्न उपनिषद है यह अथर्वेद का है और इस शाखा का नाम पिपलाद शाखा है और यह भी ब्राह्मण भाग का ही उपनिषद है त्रिक्वेद का भी आएगा बाद में चारों वेदों की आप उपनिषद पढ़ेंगे जिसमें शुक्ल युर्वेद का दो कृष्ण यजुर्वेद का दो पढ़ेंगे का भी तो अथुर्वेद का तीन ऋग्वेद का एक पड़ेगी उपनिषु ऋग्वेद का है अथर्व्य तीन है कृष्ण मुंडक और मांगक्यथ और तैतरी दोनों कृष्ण जुर्वेद का है केन और छादव्य उपनिष्ठ दोनों सामवेद का है ईश और पदार्णिक दोनों शुक्ल जुर्वेद प्रत्येक शाखा के अंदर दो भाग होते हैं मंत्र भाग वेद का और एक ब्राह्मण भाग लेकिन मंत्र ब्राह्मण और वेदना अध्ययम सब चीज लिखा हुआ है जैमिन सूत्रकार रावसन श्रोत सूत्रकार सभी लिखा है और अधिकतर आप देखेंगे मंत्र भाग में भी एक उपनिषद और ब्राह्मण भाग में भी एक उपनिषद होता है और आप इस समय जो प्रश्नपरिषद पढ़ रहे ब्राह्मण भाग का है तो मुंडको उपनिषद इसके मंत्र भाग का है मंत्र भाग में जो सूत्रब कहा जाता है उसी बात को विस्तार रूप से प्रश्नपोत्र व्याख्या के माध्यम से ब्राह्मण भाग में कहा जाता है और कहीं पर तो दो दोनों ब्राह्मण भाग के उपनिषद को ले लिया गया है महत्व को देखते हुए की मुक्ति को उपनिषद एक उपनिषद है जिसका राम और हनुमान का संवाद उपनिषद है तो फिर हनुमान जी पूछते हैं कि भाई वे तो एक हजार एक सौ अस्सी शाखा वाली है कच्चे तो शाखा मेरे एक एक उपनिषद में आपके विचारों पर एक हजार एक सौ अस्सी उपनिषद हो गए कि सर कौन पड़ेगा कैसे होगा आप इसकी कुछ व्यवस्था दीजिए तो उन्होंने कहा मांडवक्यम एकमेव केवलमुक्षाणाम मुक्त मुक्षुणा मुक्त मुक्त है मांडक्यम एकमे केवलम भगवान राम ने कहा है एक एकमात्र मांडव्य परिषद काफी है मुख्यु के लिए और ले उत्तम अधिकारी नहीं है मध्यम मध्यमाधिकारी है तो सिर्फ दस प्रतिशत पढ़ना चाहिए ही का जो दस गिना गया है भले दोनों ब्राह्मण भाग्य या किसी वेद का तो भी उसको इसलिए मान लिया क्यूँकि वचन प्रमाण है यह दस उपनिषद मध्यमाधिकारी के लिए उपयोगी है और मंदाधिकारी के लिए कहा सवाषदों का अध्ययन करना चाहिए इससे पहले जब हमारे लोग लिखते थे एक सवाठ ये उसका तात्पर्य मुख्य रूप से ताकि वो 108 सौ ऑपरेशनों का चिंतन मनन करता है कर करता था और जो एक हजार आठ में चिंतन मन कर सक्षम रख था सामर्थ्य वाला था वो एक हजार लिखता था अब एक हजार आठ ऑपरेशन नाम भी नहीं जानते और एक हजार लिख देते हैं है लिखते है। और मेरे कई रहस्य है एक सौ आठ का पीछे कभी अन्य प्रसंग में जहाँ पर आए तो ब्रगंड में इसका आपसे विचार करेंगे और चाहिए इसके शाखा पाठ इसलिए ब्राह्मण भाग तुपला शाखा की आप जो पढ़ रहे हैं मंत्र भाग आगे पढ़े मंत्र को पिछुद उसकी यदि क्रम होना चाहिए पहले मुंडक मंत्र भाग को पहले पढ़ के फिर इसी ही, उसी की वाक्य है ब्राह्मण भाग इसको पढ़ना चाहिए था लेकिन अब जो क्रम प्रसिद्ध है परम्परा में और जब क्रम उस मुक्ति को परिषद किसी कारण चाहे छंद के बड़े नहीं इसलिए लिखा होगा वही उसी क्रम को रूढ़ मान लिया गया है अतएव जो है उसी क्रम क्रमानुसारण हम लोग भी अभिस्वाध्याय पहले ब्राह्मण भाग के प्रश्नों प्रश्ट तो को करेंगे तब अंतर मंत्र भाग के मुंडक को किया जाएगा और तीनों परिषदों का एक ही मंगला है इसलिए एक बार अभी आर्थ कर आगे में करने की परेशानी रहेगी ओम भद्रम करने भी देवा। तो दे भो देवा, ओम कर्णे शूनिया ओमस्मा निष्पन्ना देवाओं ओम क्षर मात्र से उत्पन्न देव देवदेवताओं भद्रम कर्णे शूनिया हमेशा मैं भद्रम ने कल्याणकारी शब्दों को ही श्रृदि स्मृति सुबह प्राणाद्यों को ही सदा मैं अपने कर्णों से श्रवण कर दे रहूं। वो रहा वो एक मने हे पूजनीय देवगणा अक्ष अच्छा बद्रम पश्चिमा मैं अपने इन आंखों से सदा कल्याण प्रदृश्यों को ही भगवान लीला चित्रों को ही भगवन मूर्तियों को ही मैं सदा दर्शन किया करू स्थिर थिरंग पृष्ठांश तनु तनु अंग दृढ़ युक्त, शरीर से स्तुति करने वाले हम लोग सदा ही देवहितम यद आयु व्यमा देवतांग हित में ही मैं अपना यह संपूर्ण आयु जीवन संपूर्ण को धारण करूं सत्य न इंद्र विशेष सामर्थ्य प्राप्त होने के बाद विशेष प्राप्त होता है सत्य न इंद्र वृद्ध वृद्ध है अत्यधिक है श्रव यश जिसका सर्वप्रप्त इंद्र का, का नाम कौन नहीं सुना है संसार में सर्वप्रव्याप्त यश जिसका अयसा जो इंद्र न स्वस्तु वह तो हमारा कल्याण करे स्वत्य इंद्र वृद्ध स्वत्यन पूछा अर्श देवा देवता और विषुदेव देवता भी हमारा कल्याण करे सत्य न इंद्रवाहा स्वत्य नाक्ष अरिष्टीमी ही तार्थ तर्क जो बेटा तार्छ गरुड़ भगवान जो सगल अरिष्टों का नमन नाश करने वाला अरिष्ट नियम वह गरुड़ भगवान भी हमारा कल्याण करें शत्रु बृहस्पति ददात और जो सवन देवताओं का भी गुरु अतएव मनुष्यों का भी गुरु वह बृहस्पति हम सबको कल्याण प्रदान करें त्रिवेदताप के विवाणार्थ तीन बार शांति कहा जाते सामान्य आगे बढ़ते हैं भाष्य स्वयं बताया इस बात को मंद्रभा का उपनिषद के साथ इसका तो संबंध को संक्षिप्त कथन कर रहे हैं मंत्रोक्त से अर्थ से विस्तार अनुवाद इदम ब्राह्मणम आरव्य दंत्रोक्त से मैंने जो मंत्र भाग है उसमें कहा हुआ अर्थ को ही विस्तार कथन करता अनुवाद करने के लिए ही प्रयुक्त यह ब्राह्मण भाग का उपनिषद है जिसका हम अब आरंभ करने जाते हैं ऋषि के प्रश्न प्रतिवचन आख्यायिका तो विद्यास्तुत ऋषि द्वारा प्रश्न प्रतिवचन रूपी आख्यायिका का माध्यम से क्यों आप प्रश्त करना चाह रहे हैं क्या दो कारण है प्रमुख विद्या दूसरा गावन रूप से इसका कथन का कारण यह है वही इस वेदांत अधिकारी को कम से कम एक साल की तपस्या तो करनी ही चाहिए कम से कम उसके बाद श्रवण आरंभ होना चाहिए गुरु के शरण में रहकर एक साल कम से कम गुरु की सेवा करते हुए बिना कुछ पूछे बिना कुछ बोले बिना कुछ सुने बिना कुछ पढ़े कुछ नहीं केवल सेवा शुद्ध निष्काम भावना से किसी भी प्रकार के मान सम्मान प्रशंसा या अपेक्षा के बिना चाहे कुछ ही बोले गाली दे जाए मारे पीटे जैसा एक साल भर निश्चल निष्कपट भाव से सेवा तत्पात इस बात को बोध कराने के लिए भी आखिर कारण की वही करे संवत सर ब्रह्मचर्य तपो युक्त ही ग्राह्या ये जो है उपनिषद संवत्सर पर्यत ब्रह्मचर्य आदि से होकर गुरु निर्देशानुसारेण वृणारी तपस्यां तो को करते हुए जो युक्त पुरुष होता है उसी के द्वारा ग्राही है ये टिप्पला और जिकलरा चरतव्याचार्य रहता हो जैसे तैसे का मुख से सुनना भी नहीं है न जैसे तेज को सुनाना भी नहीं चाहिए कैसा है पिपला दादी आचार्य उनके समान निरहंकार निरहंकारी नहीं निरहकारी निरंकारी अलग है निरहंकारी अलग चीज निरहंग है ये क्यों स्पष्ट कह देते हैं ईश्वरों में आते ही देखो भाई आप लोगों को एक साल रहना पड़ेगा छह लोग जाते हैं ऋषि छह ऋषि गए हैं जब एक साल तक रहो सेवा करो जो व्रत तपस्या बताऊंगा तो उसका पूजा पाठ व्रत अनुष्ठान अनु रहना लेकिन ये मत सोचना कि मेरे तरफ से तुम्हारे लिए कोई गारंटी सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है नो वारंटी कि एक साल बाद हम तुमको जरूर पढ़ाएंगे एक साल बाद की जिज्ञासा पूरी मैं कर दूंगा आप आवश्यक जो ब्रह्म विद्या विद्या जो भी तुम मांग रहे हो वो विद्या है, मैं आपको दे दूंगा इसमें कोई गारंटी नहीं है एक साल बाद तुम पूछो यदि मैं जानता हूँ तो मैं बताऊंगा नहीं तो जयराम जी करके तुम्हारी विदा कर दिया जाएगा है हिम्मत है धैर्य श्रद्धा विश्वास प्रेम भक्ति तो रहो न तो चा वापिस आजकल के बालकों को कहे ऐसे ब्रह्मचार्य महा तो कहेंगे अच्छे जयराम जी महाराज चल देखा वो रह नहीं कौन रहे एक साल बिना कुछ मतलब के सेवा करगड़ाई दिखाएगा मत ठेकते रहो आज होती रही ब्रमझारी जी ये करो ब्रमझारी जी पानी लाओ राो ब्रमझारे जी वो करो परेशान कर देंगे तो क्या करो भाग जाओ लेकिन देखो कितनी बड़ी बात है दो ये बात बताया जा रहा है ब्रह्मचारी को कैसा होना चाहिए ग्रहण करने हो विद्यार्थी कौन है और ग्रहण कराने वाला आचार्य भी कैसे कितने अहंकार है स्पष्ट कर देते हैं। सबको जानने वाला परिपूर्ण ब्रह्म ज्ञान होते हुए भी कहता है मैं ये भी जानता हूं तो बताऊंगा भाई कोई भरोसा नहीं हमारा कोई गारंटी नहीं हमारा हम बताएंगे कोई भरोसा नहीं भरोसा हम पे तो रहो नहीं तो जाओ इस प्रकार से मेरा निराभिमान विद्या का भी किंजलेश मात्र अभिमान रहित होना ऐसे आचार्य का मुख से ही आचार्य के द्वारा ही उपल करना योग्य वस्तु है ऐसे समझना चाहिए इस बात को समझाने के लिए आपके का आरंभ की गई है चीति जिस किसी के द्वारा, इसको जो है न सुनना चाहिए जिस किसी को भी, प्रकट करने करने के, करने के माध्यम से, विद्याम विद्या की स्तुति भी की गई ब्रह्मचर्यादी साधन सूचना चाहिए ब्रह्मचर्यादी साधनों को सूचित किया गया है इसलिए वह विद्यार्थी के लिए कर्तव्य रूपेणा विधि भी, भी हो गया समझो आप देखना चाहे आनंदगिरी को थोड़ा संकेत देख सकते हैं किस प्रकार का संबंध पूर्व जो मंत्र भाग का इस ब्राह्मण वाक्य का क्या संबंध है तो कह दिया था ना राज्यकार ने तो मंत्र ऑफ को ही यहाँ विस्तार रूप से समझाया गया है उसको संकेत किया देखे मंत्र ही मंत्र क्या है पराचिवा एक एक चा मुंडक का उक्त त्रपर ऋग्वेदादी अभ्य वहां पर जो है ऋग्वेदादी क्या है अपरा विद्या ऐसे कही गई है सहज विद्या कर्म रूपा उपासन रूपा च और अपर विद्या क्या है कर्म रूपा उपासन रूपा तथा द्वितीय द्वितीय प्रश्न विक्रिय इसमें से जो दूसरी है त्वतीय गुण है उपासना रूपा उसी को ही द्वितीय प्रश्न द्वितीय प्रश्नभ्याम कर दिया प्रथम और द्वितीय दो प्रश्नों के द्वारा एक शेष क्या है प्रथमाचार द्वितीय द्वितिया द्वितीय प्रश्नभ्याम करके कह कर दिया विवरीय वर्णन किया गया आद्या कर्म यदि भी कर्म रूप आपका जो है ना अगर कर्म कांड में ही हमने वर्णन कर चुका हुआ है इस उसको परिषद में चर्चा नहीं किया जाएगा किंतु जो उपासना रूपा है उसको यहाँ पर दो प्रश्नों के द्वारा समझाया गया है उभयो फल जो लोकों से निवृत्ति वैराग्य प्राप्ति करने के लिए प्रथम प्रश्न स्पष्टी स्पष्टीकृत है। प्रथम प्रश्न द्वारा आप इस विषय को स्पष्ट किया गया है पर विद्या मंत्र भाग में परविद्या अधिगम्य थे एक एक पांच में इसका वर्णन इसी उपक्रम उपक्रम करके संपूर्ण मुंडक के द्वारा वहाँ जो प्रथम मुंडक के द्वारा जो प्रतिपादन किया गया है उसको यथा जैसे की वहाँ सुदीपता दो एक यथा सुदीपता इत्यादि मंत्र द्वारा उक्तार्थ से विस्तार चतुर्थ प्रश्न उस बात को विस्तार ऐसी समझाने के लिए यह चौथा प्रश्न आया हुआ है और प्रणवोधन ये दो दो चार में आया द्वितीय मुंडक का द्वितीय खंड के चौथा इतन उक्त प्रणवोपात विवरणा पंचम प्रश्न उसके यहाँ पांचवा प्रश्न है एक दसवा चैतारा दो एक तीन में थाये द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड के तीसरे मंत्र में पिता को शेषे न मुंडको तथ से और अन्य जो कुछ मुंडकों के पदार्थ है उनको स्पष्ट करने के लिए ही इति प्रश्न ब्राह्मणम तस्तरानुवादी करता इस प्रकार से ब्राह्मण भाग जो है जो ब्राह्मण उपनिषद है ये मंत्र नोपनिषद का ही व्याख्या है ऐसा स्पष्ट हुआ वहाँ कही व मुंडकों का ही दो मुंडक है छह खंडो में होता है तो उसी के यहाँ पर विस्तार से भारद्वाज श्युका शौरिया कौसल्याश्वलायन भागवैदर्भ कबंदी का ते ते ब्रह्म परा ब्रह्म निष्ठा पर्रह्म अन्वेश सर्व्य समिता भगवंतलाद उपसन्ना भरद्वाज नामक ऋषि भरद्वाज का पुत्र भारद्वाज भरद्वाज का पुत्र सुकेशा नाम के ऋषि और शैद्यम ऋषि का पुत्र सत्यकाम नाम नामक ऋषि सूर्य का पौत्र सौरियायी सूर्य तो आज भी चिंता है ना ये वंशी क्या जीवन तुवंशी युवा युवा संज्ञा सौरिया लेकिन दीर्घ छस है अस्वीकार होना चाहिए दीर्घ हो गया छादस मैंने सूर्य का प्रपौत्र क्यों रहेगा गार के नाम से प्रसिद्ध कौशल्यश्चाशायण अश्वल का बेटा कौशल्य और भार्गवो वैदवी का गोत्रोत्पन्न विदर्भ देश का राजा रहने वाला वो इधर भी कबंदी का ऋषि जो, जो चरण जीवियों में अभी भी जीवित कबंदी उसका नाम क्या था कबंदी ते है ये जो छह के छह जो ऋषि लोग थे सब के सब अपर ब्रह्म की उपासना करने में बहुत माहिर थे ते ते ब्रह्म पराम ब्रह्म पराम आपरब्रह्म के की उपासना करने में अत्यंत निपुण थे और अपर क्योंकि निष्ठा परम ब्रह्मा ब्रह्म अन्वेष मान इसलिए अपर ब्रह्म, ब्रह्म स्पष्ट ही हुआ कि ये परब्रह्म को जानते ही थे परब्रह्म को अन्वेषण करने के लिए चले हैं अर्थात वो अपर में माहिर थे ये साबित हुआ इसलिए ब्रह्म ब्रह का मतलब और ब्रह्म का मतलब अपर अतएव परम ब्रह्म अन्वेष मारा इसलिए उन्हें परम परब्र, ब्रह्म के भले ही क्या थे किन्तु परम ब्रह्म को उन्हें स्पष्ट ज्ञान नहीं था अतएव उसी का जिज्ञासा करते हुए उन्होंने निर्णय लिया पता लगाए ऐसा वैद सर्वक्ष महारि यह पिप्लाज मह ऋषि है यही हम लोगों को वास्तव में कुछ बता सकते है ऐसा जान करके समझ करके पता लगा लिए और वे सब के और दो चार टुकड़े नहीं जितना हो सके उतना और उपक्षण और भी अन्य आवश्यक दातून भी ले गए भोजन बनाने की लकड़ी लेने की और जो उनका नित्य होम के लिए आवश्यक ले वही ले गए और जिसके पास जो कुछ भी राशन पानी संभव थी वो सब कुछ लेके गए पहुंचे वहाँ भगवंतम पलादसन्द जो वहा भगवान सर्वईश्वर संबंध जो साक्षात जो निर्वण ब्रह्म स्थिति है वो तो ईश्वर भी है वही हिरण है वही विराट है वही वृष्टि है वही समष्टि है वही सब कुछ और है ना ब्रमित ब्रम में ब्रह्म साक्षात है वही सब कुछ इसलिए उसको भगवान कह लो कुछ भी कह लो सब बराबर ही है इसलिए भगवंतम विपलादम सर्वगुण संपन्न सर्वेश्वर संपन्न भगवान के, के सब गुरु के मान करके उनके निकट पहुंच गए नाम का भर्रा सातम भारद्वाज नाम से सुकेशा का देकेशा क्या चलो सुकेशा होना चाहिए सुकेशा छ का पत्यम भारद्वार शैप्य सेगोत्रोत्पन्न गर्गोत्रोत्पन्न का नाम गार्ग्य कौशल्य नाम तो गर्गोत्रोत्पन्न भी है वो और सूर्य का प्रभावत्र भी है वो तो सौर्यो गार्ग्य सौरणी कारग्य हो गया और कौसल्य नो अर पत्यम आश्वायन भार्गव भृगोत्रपत भार्गव वैदर्वी विदर्भे विदर्भवत कपत्यम काम कायन विद्यम प्रतिमा प्रवृतामो यश सी युव प्रत्यौरायण मे कायन में दोनों ही जगह युवा प्रत्येक प्रत्य हुआ है कि युवा प्रत्यय कब होता है विद्यमान है पुरा पितामह जिसका उस व्यक्ति के लिए युवा प्रत्यय संज्ञा वाला है आता है अपरम ब्रह्म परत्व ते हई थे, थे ये सब जि ब्रह्म अपरम ब्रह्म अपर ब्रह्म को ही परत्व और यही समझते आए थे अपर अंतिम स्वरूप है वही पर है वही पराकाष्ठा है उससे कुछ उस अनुष्ठान और इसलिए अपर ब्रह्म की अनुष्ठान उसकी उपासना के उपासना करने में निरंतर लगे हुए रहते थे इसलिए ब्रह्म निष्ठा अपर ब्रह्म निष्ठा परम ब्रह्म अन्वेषण हो पर ब्रह्म के अन्वेषण किंत्यम हो उनके मन में आया भाई ऐसा भी कोई नित्य होगा उस नित्य विज्ञ को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं कैसे जान सकते हैं समझ सकते हैं इस बात को, को, को प्राप्त करने के लिए उस विद्या को ब्रह्म विद्या को परम ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए यथा कम जब तक हमारी कामना को अतिक्रमण नहीं करके मैंने अपनी कामना अपना लक्ष्य को अतिक्रमण न करके अर्थात यावन लक्ष्य प्राप्ति हम निरंतर यन करेंगे ऐसा दृढ़ संकल्प वाले होकर रख अन्वेषण कुरता इस प्रकार से निरंतर उसका अन्वेषण कर रहे ब्रह्मचार्य का लक्षण यही है कि जो व्यक्ति आपका लक्ष्य को जब तक प्राप्त न हो तब तक छोड़ना नहीं घोटते रहना घोटते रहना है मन श्रवण मरन तब तक होना है यहावत पर्यंत आपका वेदांत तत्प्रार्थ है विश्वास हो और पूर्ण या पक्का अंदर से हो जाना चाहिए कि उपनिषदों में जो कहा हुआ तब का आपको स्पष्ट हो अंदर से तब तक श्रवण छोड़ना नहीं तब तक बार बार श्रवण करनी पड़ेगी कि एक बार श्रवण करने से भाग्यशाली जो गुरुकृपा गुरु गुरु संपन्न पहले गायत्री जो प्रसरण अनुष्ठान आदि से संपन्न जो अंतक अनुपवित्र हुआ जो जन्म निर्माण से सही चाहिए जन्म से सही वही व्यक्ति एक बार मुश्किल से श्रवण करके कुछ पा सकते नहीं तो शायद दो तीन बार सुनना पड़ जाता है तो उसके मरण होने लगता है, नहीं तो मरण नहीं होगा अमर नहीं होता निर्द तो होना ही नहीं, नहीं इसलिए श्रवण यवत अर्थ का दृढ़ निश्चय तावत पर्यत श्रवण तत्पश्चात इसे यहाँ पर इन्होंने कहा यथागाम यतिष्याम एक दृढ़ संकल्प लेके चल रहा है जब तक मेरी अपनी कामना क्या पर विद्या की प्राप्ति उस विद्या की प्राप्ति पर्यंत हम अतिक्रमण करके नहीं चलेंगे तो और अन्य लक्ष्य की ओर हम नहीं जाएंगे काम हम अनिक्रम्य थी यथा काम अभिभाव समास में आपने बड़ा शक्ति मन कर्मी थी यथाशक्ति दृष्टान्तवा दिया हुआ है तो काम अनिक्रम्य काम लक्ष्य पर ब्रह्म प्राप्ति प्राप्ति पर हम सब जो है, है यत्न करते रहेंगे ये जो दृढ़ निश्चय इसके बिना कभी भी किसी को भी कोई भी विद्या वास्तव में समय प्रकाश से प्राप्ति नहीं हो सकती अब कोई एक वर्ष बी ए पढ़ दूसरा वर्ष जो है बदल करके बीकॉम पढ़ने लग जाए तीसरा बी एस सी पढ़ने में घुस जाए तो क्या पढ़े कौन सी डिग्री पाएगा वो हैं कोई डिग्री नहीं पा सकता फिर लगे रहना पड़ता उसको सार, सार लगा है एक डिग्री पाया रोज तो बदल के रहेगा मीडियम मराठी मीडियम घुसेगा बंगाल मीडियम घुसेगा तो कहा से पड़ेगा वो कुछ भी नहीं आएगा उसको अकालत में जीरो पे जीरो पे रह जाएगा तो इसीलिए यह बात है कि भाई आप जैसे लौकिक विद्या के लिए भी आप निरंतर आप डे डट रहते हैं यहाँ अक्षाप्ति पर्यत आप लगे हुए 20-25 साल लगा देते जिंदगी लगा दिया और तो यहाँ पर आके ऊपर परिषद के लिए तीन साल नहीं लगा अरे तीन साल लगेगा क्या लोग हैं? अरे 25 साल दबा दिया लौकी की विद्या के लिए उस समय अकल नहीं थी और अब तीन साल भारी पड़ रहा है इसलिए तुरंत जाके कथा प्रोशन करना है कुछ और लकड़े में फंसना है गड्ढे में जाने के लिए कह रहा है तीन साल मैंने जल्दी गड्ढे में गिर जाऊ साल भर के बाद अरे हम तो अरे थोड़ी देरी से गड्ढे में गिर कोई बात नहीं दो चार साल लगाओ ढंग से गड्ढे गिरते सोच समझ के तो कूदेगा समझदारी से कूदेगा तो इसीलिए इनका कहना है यहाँ पर यथा काम यित करने के लिए उसको बोध कर लेने के लिए उन्होंने क्या किया एस वैर सर्वम वर्षती आचार्य उपजगम बस यही आचार्य है जो हमें सब कुछ कथन कर सकेंगे ऐसा मान करके वो आचार्य की ओर गए कैसा गए वो समित समित भार गृहित हस्ता ग्रहण करके समित्रीच टिकागत यहां दंड का उपहार के लक्षणार्थम यदा दंध काष्ठ आदि उपहार जो के अपने अपने क्षमता सामर्थ्य के अनुसार है जो समझते हैं कि वहाँ पर गुरुकुल में उनके गुरुजी के काम में आने लायक चीज है उसको ले जाना हाँ के लकड़ी ढोकेला हमारे काम नहीं, क्या सेंटर के काम का है तो जिसका जैसे सामर्थ्य आज की किसी हिसाब से चलना पड़ेगा ना इसलिए वहाँ प्रवचन का लुक कर लो में माल पानी संना <laughs> चाहिए तो समित पहाड़ भगवंतम ये उपलक्षण है समित पहाड़ गृह था संता ऐसा होते हुए भगवंत पूजा आचार्य उपसन्ना में उपजुगम सब पहुंच गए पहुंचते बराबर वो जान लिए पूछा भी नहीं तुम लोग क्यूँ आए आये तो प्रणाम किए प्रणाम करते उनको कहा कर अच्छा अच्छा ठीक है आगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अच्छा अच्छा ठीक है नहीं? तान है तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धया संवत्सरम संवत्थ यथा काम प्रश्नाद विद्यापगतान तान उपगतान वो पहुँची हुई इस प्रकार से उन लोगों को देख के समझ गए समझ पानी होकर आ रहे हैं इसका मतलब शिष्यत्व प्राप्त करने आ रहे हैं है तसी शिविर पक्लाद ऋषे पुकलाहर्ष कहा भूय एवं तबसा ब्रह्मचर्य श्रद्धया भूय तबसा भूय एवं ब्रह्मचर्य भूय एवं श्रद्धया संवत्सरम संवत्स था पूर्ण तपस्या पूर्ण ब्रह्मचर्य और पूर्ण श्रद्धा युक्त होकर एक साल पर्यंता को वास करना होगा उसके बाद यथा कामम प्रश्न छतु अपनी लक्ष्य के अनुरूप आप अपने अपने विचारों के अनुसार प्रश्नों को पूछ सकते हो लेकिन मैं सब जवाब दूंगा इसका कोई निश्चय नहीं है यदि विज्ञास यदि आपके प्रश्नों का जवाब मैं समय जानता हूँ तो सर्वम हो गो वक्षा महिला उत्तरा भी नहीं कह रहे पूरा वचन प्रयोग कर दिया सर्वो बक्षा हा हाव पूर्ण पर कह सकता हूं इन्हें करे यदि तावे वक्षा प्रश्न रूपम में यथा कह यथानूपम वक्षा ये नहीं कह रहे यथानुरूप वक्षा मैसा नहीं कहा सर्वो ही मैं संपूर्ण तुम्हें बता दूंगा यही गुरु की महिमा है शिष्य पूछता है एक बार लेकिन गुरु तब तक, तक संतुष्टि होता है जब शिष्य उसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर देता यही कहा हमारे पिता ने कहा है तब तक, तक शिष्य से गुरु रचना नहीं लेनी चाहिए तब जब तक जग जग मैं अपने शिष्य को पूर्ण ज्ञान नहीं दिया बारम बारे बात कहते हैं बारह बारो हजार गो हजार गो हजार गो एक हजार गो एक बोले की बात पर भी तब लेता ही नहीं है यज्ञ जब तक पूरा मैं नहीं देता तब तक मैं नहीं ले सकता यह परंपरा रही है इसे यदि तो यदि मैं जानूंगा तो इन्हीं का सीधा यदि जानूंगा तो बताऊंगा ऐसा भी नहीं कह रहे यदि विज्ञास मेरे आगे कहते हैं सर्वो वक्या मैं आपको वह सब कुछ बता दूंगा ये जान करके परीक्षा है यदि विज्ञान सेवा जो बीच में कहा जा रहा है वो एक परीक्षा है भूजो श्रद्धा पूर्ण श्रद्धा पर बाोट रहा करके परीक्षा ली जा रही देखा जाए अरे ये तो कह रहे हैं यदि मैं जानूंगा तो तो कभी तो बेकार मामला है पहले से तो लड़ा फंसा दिया मामला तो कौन बैठेगा यदि सुनते ही ये सब भागने लगेंगे नहीं तो इसीलिए इनका कहा है यहाँ परीक्षा के लिए ही ये विज्ञास कहा गया है नहीं तो जैसे कि जानते ही है सर्वम हो वास्तविक कथन है सब कुछ आपको बता दूंगा उपगतान हा के, के लि उच तान एवं उपगतान स्वच्छ पानी वाले होकर आए हुए उन लोगों के प्रति वही पिपलाद पिप्ला यद्यपि आप लोग पहले किसी गुरुकुल में रहे होंगे ब्रह्मचर्यादिवास किए भी होंगे कभी तो अपर प्रविद्या प्राप्त है कोई कर् में थोड़े मिल गया था उनको हैं? ये छह ऋषि लोग यद्यपि अन्यत्र पहले गुरुकुलों में ब्रह्मचर्यादिवास पूर्वक अपर प्रविद्या को प्राप्त किए हुए हैं इसलिए साल कही जा रही नहीं तो पूरा बारह साल होता है ना गुरुकुलवास ये जाने हुए होकर ही करे पुनरेव यूयम पूर्वम तपस्वी ना यद्यपि आप लोग सब पहले से तपस्वी है अर्थात अपर में विद्या को करने के लिए किसी अन्य गुरु गुरुकुण में बारह साल आदिवास करता हुआ जितना उस गुरु से हो सकता है उतना आपने ज्ञान पाया हुआ है आप लोग तपस्या किए हुए लोगों में से यद्यपि फिर भी तपसा इंद्रिय संयम रे पुनः आपको जो दोबारा यहाँ इंद्रिय संयम के साथ तथा यह विशेष तो, यह यहाँ पर मेरे गुरुकुल में भी विशेष रूप से इंद्रिय संयम के द्वारा ब्रह्मचर्य के द्वारा और श्रद्धया च्रद्धा सहित तो, आस्तिक बुद्धिया आदरवंत आस्तिक बुद्धि के साथ पूर्ण आदर रखते हुए संवत्सरम कालम एक संवत्सर काल पर्यत आपको आवास करना है सम्यक गुरु पराह शुशूषा पर सम्यक गुरु की सेवा पूर्वक ही आपको आवास करना है तथ यम योजना काम तम अनक्रम्य काम आज्ञा जिसकी जो कामना है जानने की आपका अपना लक्ष्य है उसको अतिक्रमण न करता हुआ फालतू इधर उधर का प्रश्न न करते हुए यथा काम ये विषय जिज्ञासा कहने का मतलब जिस विषय में जिसकी जिज्ञासा है बस उतनी ही बात कर प्रश्न पूछनी है तुम प्रश्नार्थ पृच था यदि तक विस्मत पृष्ठ ज्ञाश्याम यदि आपके द्वारा पूछा हुआ उस चीज को मैं जानता हूँ तो अनुद्धत तत्व प्रदर्शनार्थ हो अनु तत्व पर उधतत्व नहीं है अर्थात उद्धत नहीं है घमंडी नहीं ढीठ पना नहीं उद्धत कहते हैं घमंड और घमंडीट को ना घमंड है ना ढीठ पना है इसी बात में प्रकट करने के लिए आप पर यदि शब्द हो न अज्ञान संशया अज्ञान और संशय की बात नहीं है यहाँ लेकिन अगला तो यही समझेगा जो आ, कच्चा चेहरा होगा यही समझा अरे यदि जानता हो तो इस बात बेकार बात है वास्तव में, में यदि जो शब्द प्रकट किया है जैसे मैंने पहले बता दिया था अनहंकारित्व के लिए निरंक निरहकार को प्रकट करने के लिए अन्यता को प्रकट करने के लिए अनुद्ध तत्व प्रदर्शनार्थो यदि शब्दों न अज्ञान संशयार्थ ना तो अपने आप ज्ञान को प्रकट करने के लिए है या स्वयं संचित ज्ञान में ऐसी बात नहीं है प्रश्न निर्णय अवश्य आप आगे जैसे देखेंगे प्रत्यय प्रश्न पूछा गया उस कितने सुंदर ढंग से व्याख्या की गई है और शिष्य लोग पूर्णतया उस ज्ञान से संतुष्ट होकर के गए है इसी ऐसी ज्ञापन होता है सर्वम भवो पृष्टम इधर जो कुछ भी आप लोगों की तरफ पूछा गया है उन सब का उचित यथा यथोचित जो उत्तर आपको दे दूंगा इथि तो एक साल इस तरह से वो लोग रह गए पूर्ण निष्ठा श्रद्धा विश्वास आदर भक्ति और प्रेम पूर्वक रहे रह करके जो कुछ भी सेवा प्रदान भी की गई थी जो कुछ व्रत अनुष्ठान बताया गया था तपसा ब्रह्मचर्य के साथ में वो लुक रहे पश्चात सबसे पहले उल्टा क्रम से चलेगा जो पहला क्रम था जो नामों का ऋषियों की सुकेशा से कवंधिक में था एम कवंध्यन पहले पूछेगा अत कवंधिक का तयन प्रगवन कु इमा प्रजा प्रजा कबंदी नाम से सुप्रसिद्ध सुप्रसिद्धापति जो कायन है वह उपेत्या वह उनके सामने प्रस्तुत हुआ समीप बैठ करके पप्रछा और पूछा प्रेम अकेला आया नहीं सभी आए हैं लेकिन वो आगे होकर के पहला प्रश्न पूछा लगता है पूर्व और इसमें कथन के अनुसार वरिष्ठता का क्रम वो था ऋषि वरिष्ठता के क्रम से बात और सबसे छोटे के प्रति वैसे भी प्यार ज्यादा हो जाता है इसलिए जानकर के सभी निर्णय लिया कि भाई छोटे को छोटे के क्रम से छोटे से बड़े के क्रम से पूछा जाए सबसे पहले छोटे को पूछने का अवसर दिया गया ऐसे व्याख्या कर का प्रार्थ थी और दूसरे घर से विचार करते हैं तो ये पहला क्यों पूछा इसका जो जिज्ञास विषय है से मतलब रखता है, इसलिए प्रश्न को पहला रखा गया मंत्र भाग के रूप ब्राह्मण भाग होगा ना इसलिए मंत्र में जो प्रथम मुंडक में विचारित है दो खंडों में तो उसी के आधार पर तो आप यहां प्रश्नों को करेंगे क्रम से और कबंदी का कि जिज्ञासा का जो विषय था वो प्रथम का विषय से संबंध रखता है अतएव कबंदी ने पहला पूछा इन ज्यादा युक्तिपूर्ण अर्थ लगता है मेरे तो का और कोई रहस्य समुचित महसूस नहीं होता लौकिक कौन से वो ठीक है पहला जो छोटे छोटे से पूछा गया तो बात ठीक है यही शास्त्रीय विचार से लगता है की विषय के आधार पर यहाँ मंत्र भाग्य ब्राह्मण बाग के विषय और इन ऋषियों के जिज्ञासा के विषय को ध्यान में रखते हुए इस क्रम से प्रश्न पूछा जा रहा है उपेप्रक्षा भगवान को तो हवा इजा प्रजा इन दो हे पूज्य महाराज कि ब्राह्मणादी ये संपूर्ण प्रजाएं ये उत्पन्न होती है प्रजा किससे उत्पन्न हुई है ये बताइए जब कौन नहीं जानता व्यवहार दृष्टिकोण से तो सभी जानते अरे माता पिता का पर्थ पर संबंध से संतान पैदा हो गया है कि और हमारी कार भी तो सुने ही होंगे छात्र सिस्टम वगैरा सर्दी अनेकों है मनुस्वृदी आदि कारों ने भी पहले से कहा हुआ ही है सभी लोग ये सामान्य उसे जानते ही थे कि ये कैसे उत्पन्न होती है भौतिक दृष्टिकोण से तो सुस्पष्ट है सकलेंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से फिर सब जानते सकर फलार सारे विभिन्न में जन्म लिया जा रहा है कौन ने कहता है इस दुनिया में अरे आपने अपने, -अपने कर्म के अनुसार हमको यहाँ मिल गया जन्म हम क्या करें दीर्घ दीर्घ घर में जन्म ले लिया तो कहता है अरे हमारा बड़ा पुण्य का फल है कि हम बड़े अरबपति घर में पैदा हो गए ऐसा कहेगा कोई कहता है जिसको बहुत भौतिक दृष्टिकोण नहीं हो होगा अरे मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूं एक अच्छे ब्राह्मण कर्म के घर में पैदा हो गया तो या नित्य भजन पूजा पाठ हो रहा कितना अच्छा है ऐसे अपने अपने दृष्टिकोण से सभी जानते हैं लेकिन सामान्य रूपेणा स्वकर्म फलस्वरूप हमारे उत्पत्ति हुई है विभिन्न लोनियों में विभिन्न स्थलों में तो लेकिन वास्तविकता क्या है हम भौतिक अर्थ यह आध्यात्मिक की अपेक्षा यहाँ नहीं कर रहे हैं कबंदी का त्याग प्रश्न का पारमार्थिक दृष्टिकोण से बताइए क्या ये वास्तव में प्रजाएं उत्पन्न हुई है और हुई है तो किस से परमार्थ परमार्थता में बताइए और उसके लिए उसको कहना पड़ेगा भाई प्रजापति नाम की कल्पना करनी पड़ेगी प्रजापति के, के अंदर प्रजा की काम न हुई उसने तपस्या तो किया उसने अपने ही शर्य ऐसी प्राण और रही को उत्पन्न किया तो और रही का संगम से ही सारी प्रजा उत्पन्न हुई मैंने एक ही था जिसको हमने प्रजापति कहा वह ब्रह्म वह एक जो ब्रह्म था वही प्रजापति प्रजाओं की उत्पत्ति की कामना से स्व स्वरूप में ही दो भाग कर देता है एक अन्न या प्राण दूसरा रही या बीज जल इस हिसाब से व्यवस्था देते हुए समझाएंगे वो शब्द नहीं आएंगे पर वो अलग की बात है, लेकिन उसी को या अन्य शब्दावली से कहा जा रहा है समय एक साल की गई गई थी वह पूरा हो जाने के बाद कबंधी जो कात्यान है उपेत्य उपगम्य पपरच पूछा इमा प्रजा कता कस्मा इ्राहमणाद्याजांगे किससे से कदम किस से ये सारी ब्राह्मणादी सद प्रकार की प्रजाएं प्रजांत उत्पद्यंते अपर विद्या कर्मण समुचत का अपर विद्या मरे उपासना कर्म इन दोनों के समुचित यो है यदि कार्य यह गति ही तद वक्तव्य तदर्थों तो प्रश्न जो कर्म और उपासना दोनों को समुच्चय करके अनुष्ठान करने वाला जो पुरुष है उसके द्वारा क्या करना चाहिए और उसके द्वारा जो गति प्राप्त होनी है वह कहना चाहिए इसके लिए ही यह प्रश्न आरंभ हुआ है तदर्थो एवं तस्म सहोवाच प्रयाजा वै प्रयाव सात्यत सावस्त स मिथुन मुत्ते रईंच प्राणी एक मे बहुधा प्रजाकर्षतवाच वस्कबंदी प्रजा कालिए सा ऋषिपलाद निश्चय से उवाच कहा प्रजा कामो प्रजापति। यहाँ ब्रह्म का मई प्रजापति ब्रह्म प्रजाओं पति होने के नाते नाम प्रजापति भी है इस प्रजापति के अंदर प्रजा के उत्पत्ति की कामना हो गई तो दूसरे क्या किया सत्यता उसने तपस्या करी मैं ध्यान रूपित सकल जीवों के करो फल कर्मों के ऊपर ध्यान किया और कौन से कर्म किस फल का प्रदान करने योग्य है तद अनुरूप उसको सृष्टि बनाना है अतएव जीवों के कर्म फल कर्म एवं कर्म फल पर ध्यान किया ध्यान अबा, करने के पश्चात से मिथुनम उत्पादित थे